और आज हमारे साथ उड़ीसा से विशेष मेहमान पहुंचे हुए हैं पंडित दयानिधि दास जी हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट अवॉर्डी है सोशल वर्कर है काफ़ी उन्होंने काम किया है संस्कृत पे भी काम किया है संस्कृत पे उन्होंने अच्छी मास्टरी की है और हर स्लोक का जो है वो अच्छी तरह से वर्णन भी करते हैं और उसके ऊपर विस्तार से बात भी कर सकते हैं अब हम से कुछ बातें हम लोग इंडियन कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे भारत की संस्कृति के बारे में उनसे चर्चा करेंगे बात यह है कि वो हमें उड़ीसा में ही बताएंगे दूसरे हमारे दोस्त हैं उनके सहपाठी सूरज भाई जो हमें ट्रांसलेट करेंगे उनकी बातों को आप सभी की तरफ से सूरज भाई और पंडित दयानिधि दास जी का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार नमस्कार कैसे आप पंडित दयानिधि दास ओडिशा उत्कड़ श्रीजगन्नाथ क्षेत्र के वर्षाण भारत श्रेष्ठ देशान उत्कल उत्कलस्य उत्कल समोदेश तले महर्षि कपिला महर्षिंर एक अमृतवाणी समग्र विश्वरे प्रचलित नुहे विश्वरे विश्व भारत वर्ष श्रेष्ठ बर्ष श्रेष्ठ स्थान आर्यावर्त भूखंड सनातन देवी देवतांर भूखंड उत्कल देश हूँ जगतनाथ जगन्नाथ आर्यावर्त क्षेत्र देश भाव में प्रथित हो समग्र विश्व तार संस्कृति महिमा जारी रखी संस्कृतिर अर्थ होचरण समुपसर्ग तीर संस्कृति कपिल मुनि के अनुसार जो भारत का संस्कृति है वो बहुत पुराना है नहीं, नहीं। और ये संस्कृति के अंदर जो भी ज्ञान है जो भी मिलता है उससे हमारी जीवन की परिचय की बारे में बहुत कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है जिसको भाई जी ने संस्कृत लोक के रूप में उसको व्याख्यान किया और वो श्लोक को बहुत डिटेल में वो अभी समझाएंगे भाई जी जी सा संस्कृतिर विश्व बारा उपनिषद ये मंत्र अर्थ हो भारतीय संस्कृति विश्व विश्वव्यापत संस्कृति शब्दर तो। अर्थ आचरण व्यवहार धर्मर भावना सद्भावना शुभ चिंतन जहा हिवाज्ञान आज प्रतिपादित तो हो समग्र विश्वाजी बाबा बाबाज्ञान को आचरण करने पर सतत प्रदत्त प्रदत्नशील संस्कृति जो होता है कल्चर जो होता है वो होता है हमारी आचरण हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं कैसे हमारी आचरण कर रहे हैं उससे ही संस्कृति बनता है जो भारत की संस्कृति है उसके अंदर पूरा व्याख्यान किया गया है कि हमारी नित्य जो हम कार्य करते हैं उसको किस अनुसार हम अच्छी रीति से उसको अपने जीवन में ला सकें उसके ऊपर ही संस्कृति है और हमारी भारत की संस्कृति जो भाई जी ने बताया कि बहुत पुराना है उसकी साथ साथ इसमें जो हमारी आचरण कैसे अच्छी तरह से हो सके हमारी जो डेली का जो हम बिहेवियर करते हैं उसको कैसे अच्छी तरह से कर पाए वो भारतीय संस्कृति के अंदर है जो कि बहुत पुराना है इस संस्कृति अत्यंत तो पुरातन प्राचीन ए संस्कृति मध्यरे रही भाईचार भाव समग्र विश्व जाति जैद्रिक नुहे मानव हवा हेपाई ये संस्कृति आम को मानव केंद्र मानवीय धर्म मानवीय संस्कृति समग्र विश्व अत्यंत उत्कृष्ट महिमान्वित संस्कृति भारत दिर्ट? का जो संस्कृति है वो ऐसे नहीं कि सिर्फ बताया जाता है कि आप कोई कास्ट को मानते हैं कोई रिलीजन को मानते हैं वो नहीं वो है ह्यूमैनिटी वो मानवीयता को प्राधान्य देता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि हम सारा विश्व एक परिवार है हम सिर्फ ऐसे नहीं सोचे कि हम भारतीय हैं या फिर हम कोई पर्टिकुलर जाति से है हम कोई पर्टिकुलर कास्ट से है कोई रिलीजन से है वो नहीं इसमें यह बताया जाता है कि सारा विश्व हमारा परिवार है और वसुदैव कुटुंबकम जो बात है उसी के ऊपर है कि हमारी पूरा सारे विश्व में सब हमारे अपने हैं और हम भारतीय संस्कृति ऐसा संस्कृति है जिसमें न भारत को बताया जाता है वो सारे विश्व को एक परिवार मानता है जो कि ज्ञान मार्ग में भी वही बताया जाता है जो कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ज्ञान में भी वही बताया जाता है कि सारा विश्व एक परिवार है अयंग निजो पर गणना लघुचे उदार चरित कुटंबतम उदार चरित मानकर सिद्धि प्राज्ञ ज्ञानी आत्मा मानकर भावना हे समग्र विश्व हे कुंब सदृश एवं सेटुम्बरे आम समस्त भितरे भाई भाव आत्मा आत्मा भाव में यदि भावना करवा आम पाखरु समस्त पंचविकार मुक्त हो ताही बाबा ज्ञान आम को प्रचोदित कर प्रेरित करसात करुच्चे मानव और संस्कृति को अब आजुल्यमान करवा पाए जो हमारे अंदर ब्रदरहुड का भावना रहता है कि हम सब आपस में भाई बहन है जो कि ज्ञान में भी बताया जाता है अगर हम उसी भावना के साथ हर एक मानव इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाए जो कि हमारी संस्कृति उसके शासत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसका है कि हम सब भाई बहन है अगर इस भावना सबके अंदर आ जाए हमारी संस्कृति में जो है तो उससे क्या होगा कि पंच विकार जो है सबके अंदर जो दुख देने वाला है वो दूर हो जाएगा और सबके अंदर सुख शांति आनंद आ जाएगी बहुत अच्छी बात आपने बताया अर्शकर्ता हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो बातें हम लोग सुन रहे हैं और पंडित दयानिधि दास जी हमारे साथ हैं संस्कृत में काफ़ी उन्होंने पढ़ाई किया है किताबें लिखी हैं और अभी इंडियन कल्चर के बारे में भारत की संस्कृति के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं भारत जो है जिस भाव से जीता है यानी भारत अपने आप को अलग नहीं फील करता भारत पूरे विश्व साथ विश्व के साथ जोड़कर जीवन जीने की बात बताता है और विश्व एक है उस बात को लेकर चलता है तो इसीलिए वसुदेव कुटुम्बकम की बातें हमारे इस धरा पर होती है और ये बहुत ही अच्छा खूबसूरती से पंडित जी ने हमें बताया है और आशा करता हूँ सूरज जी ने आपको बहुत ही अच्छी तरह से उड़िया का ट्रांसलेशन करते हुए हिंदी में बताया है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप हैं सुना है गणना लघु चेत सा उदारचरिता वसुधैव कुटुंबकम सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।, yeah. तो है।, है सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है पूछो तो सारी दुनिया अपना ही करे दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का, का मूल है ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना, सोचना भूल है ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए शांति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 साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में आपने सुना सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना आशा करता कहीं ना कहीं ये गीत भी हमें इंगित करता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर एकता में रहने की बात करता है भारत को उजागर करते हुए भारत की बात को विश्व तक पहुँचाने का भाव इसमें है ये सभी मानवता के प्रति मनुष्य के प्रति जाति रंग भेद नाम रूप देश काल से ऊपर उठकर हमें एक समस्त मानवता को लेकर चलना है ये भाव इसमें बताया गया है तो आई ये इंडियन कल्चर की बातें हो रही हैं भारत की संस्कृति के बारे में बातें हो रही हैं पंडित दयानिधि दास जी हमारे साथ हैं उड़िया से बिलोंग करते हैं और उड़िया में हमें बता रहे हैं और साथ ही साथ सूरज भाई हमारे साथ हैं जो उनके उड़िया को ट्रांसलेट करके हिंदी में बताने की पूरी कोशिश उनकी जारी है तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है और फिर से हम लोग भारत की संस्कृति के बारे में और कुछ बातें हम सुनेंगे पंडित जी से स्वयं स्वम चरित्रम शिक्षेर पृथ्वी आम सर्वमानवा ये भारतवर्षर संस्कृति को पृथ्वी समस्त मानव मान एवं ये संस्कृति को ये शिक्षा पाती गुरु भाव भारत भारतवर्ष को मानी ताजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रतिपादित तो हो भारत बर्ष गुरु रेस एवं से गुरु देश आचरण समस्ते शिखे मानवीय गुण को शिखि मानव देह दिव्य ज्ञान देखी सतोष भगवान देवी देवतार धर्म को ग्रहण करूवा भारत बर्ष आचरण करूवा भारतवर्ष समग्र विश्व को कुसे उद्भाषित कर यही होची कामना यही होची उद्देश्य यही ही हूँ आभिमुख्य भारत का जो संस्कृति है वो इतना प्राचीन है और इतना महान है इसलिए सारे विश्व की आत्माएं भारत की तरफ़ अट्रैक्ट होकर आते हैं इसलिए ही भारत को विश्व गुरु बताया जाता है और इसी के अंदर पूरा भारतवर्ष में सभी के अंदर वो भाईचारे की जो भावना है उसी अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था भी उसी के ऊपर प्राधान्य देता है कि हमारी भारत की संस्कृति जिसको ले कर हम विश्वगुरु बन चुके हैं तो उसी को और अच्छी तरह से लोगों के पास पहुंच पाए उसी की आशा रहता है जी अमर बाबा एक बाबा दूसरा नहीं। कहीं स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्म भयावह सर्वधर्मा परित्यज्य माकरणम व्रज ये गीतार बाणी ये मुरली रणी समग्र विश्व को जनदी परमात्मा होती का मालिक एक है आमे परमात्मा जड़े जण जने अमृतस्य संतान मिठे बच्चो शुणंतु सर्वे अमृतस्य पुत्रा शुणतु विश्व अमृतस्य पुत्रा हि अमृतर सतान अम्, समस्ते बाबा आत्मा भावें सदभावना नहीं सत् चिंतन नहीं सत्लक्ष्य नहीं जदि आम जीवन पथ को जीवन संग्राम को जीवन मार्ग को आमे प्रस्फुटित करवा तम जीवन सब सब प्रजापिता की जो जो ज्ञान है है सुनाया जाता उसके ऊपर कि एकता की में वो सभी को बनते हैं तो हम सब भाई बहन आपस में मिलकर ये कि भारत की जो संस्कृति है वो ना सिर्फ भारत की सभी आत्माओं को बल्कि विश्व की सभी आत्माओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो परमात्मा है जो भगवान है वो एक है और हम सब उनके संतान सारे विश्व की आत्माएं उनके संतान सब मिठे बच्चे हैं उनके तो इससे हमारी भारत की जो संस्कृति के अनुसार सभी को हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं उसके ऊपर भाई ने श्लोक के माध्यम में भी उसको इंटरप्रिट कराए अच्छा अच्छा सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु ने सर्वे भद्राणी पश्चंतु माँ कचिद दुख भाग भवे प्रजापिता ब्रह्माकुमारीश्वरीयिद्यालय ये ज्ञान ये सन्देश आज शास्त्र से संपूर्ण भाव व्याख्य कर सत्य प्रजाभ्याम पिपाता मार्गेण महिमहिषा गोब्राह्मणेभ्य शुभवस्तु नित्य लोका समस्ता सुखी नो हो hmm. जो मनीष दिव्य गुणर अधिकारी हेब जो मणिष सद्भावना युक्त होब जे न्याय बाटर चलो जे सत्य बाटर चलो जे धर्म बाटर चलो जे निर्भिकारीब जे बेहत सेवा कर सी से ही सबूले मंगलमय पथरे से सब भाई आगे एवं बाबा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुरुमंत्रुसार व्रत अनुसारे परमात्मा को आशीष पाइब जो ब्रह्मकुमारी में बताया जाता है जो कि श्लोक भी है सर्वे भवंतु सुखीन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणी पश्चंतु माँ कश्य दुखवा भवे तो भाई जी ने उसको बताए कि अगर हम सबके अंदर निर्विकारी भावना रहे सबके अंदर बेहद की सेवा करने की भावना रहे इस तरह की जो भी डिविनिटी है जो भी दैवी गुण है अगर वो सबके अंदर आ जाए तो जरूर सभी एकता के सूत्र में बन जाएंगे जो कि हमारी भारतीय संस्कृति उसको बताता है कि हम सब जो भी कर्म करें वो कर्म दिव्य होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए तभी तो जाके सबका कल्याण हो सकता है तभी तो जाके सबको शांति की प्राप्ति हो सकता है बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही अच्छी बातें आपने इंडियन कल्चर के बारे में बताया भारत की संस्कृति के बारे में बताया और साथ ही साथ ये जोड़ने की कोशिश की कि भाई किस तरह से इंडियन कल्चर जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी प्रमोट कर रही है 1937 से ये चीज़ें हो रही हैं और उन चीज़ों को बखूबी उन्होंने जो है अपने जीवन में अप्लाई करके देखा है और लोगों को उसका बेनिफिट भी मिला हुआ है तो ये उनका कहना था पंडित जी का कि जो चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं ब्रह्मा ब्रह्माकुमारी इसमें वो बिल्कुल इंडियन कल्चर से मेल खाता है संस्कृत में जो श्लोक हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन से बिल्कुल सटीक बैठता है जो लोग योग और ज्ञान का धारणा करते हैं उनके जीवन में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं ये उन्होंने कहा है तो बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताया आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से इंडियन कल्चर के बारे में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता चल गया होगा फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कि और कुछ बातें आपको इसमें जानना है समझना है तो ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे और अपने सवाल अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे इसी विषय को लेकर आपसे बातें भी करते रहेंगे तो आज के इस एपिसोड में विशेष मुलाकात में उड़ीसा से विशेष पंडित दयानिधि दास जी हमारे साथ आए और हमारे साथ विशेष भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने बातें की इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका एंड हमारे सूरज भाई ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसलेट किया इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू तो चलिए साथियों आगे, आगे बढ़ते हैं और इसी तरह हम लोग कुछ नई नई बातें आपको जरूर सुनाते रहेंगे और आप सुनिए और आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हों उसके लिए ज़रूर हमें मैसेज कीजिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्करा रहो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 कोई बनाए लेकिन मालिक सबका एक है माला कोई बनाए लेकिन मालिक सबका एक है। जीवन नहीं आ पार उतारे शिव ही वो पतवार है सच जो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है सबका मालिक एक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 Oh mm -hmm. me!